साधना की अद्भुत प्रणाली केनोपनिषद स्वामी आत्मानंद आप थोड़ा सा चिंतन करेंगे तो यहाँ एक विलक्षण साधना का सूत्र दिखाई देता है साधक बस बैठा है भले ही वह यहाँ पर गुरु से प्रश्न करता दिखाई देता है परंतु हम ऐसा भी मान सकते हैं कि वह अपने आप से ही प्रश्न पूछ रहा है अच्छा यह जो मन विषयों की ओर जाता है किसकी इच्छा से जाता है जैसे मैं अपने मन में प्रश्न पूछ रहा हूँ आंखें देखती है तो किसकी इच्छा से देखती है ऐसा विचार मैं करता हूँ और मैं गहराई में उतरकर अपने भीतर जाने की चेष्टा करता हूँ भौतिक विज्ञान बाहर के संसार को देखता है और बाहर से सत्य को पाने की चेष्टा करता है पर यह जो अध्यात्म का विज्ञान है यहाँ तो मनुष्य को अपने भीतर जाना होता है मन क्या है इसको समझना पड़ता है इस प्रक्रिया से मानव साधक भीतर के अंतःकरण के तत्व को जानना चाहता है लिंकन वार्नेट ने आइंस्टाइन पर एक बहुत सुंदर और छोटी पुस्तिका लिखी है द यूनिवर्स एंड डॉक्टर आइंस्टीन इसमें उन्होंने डॉक्टर आइंस्टाइन के समय तक जितने भी भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान हुए उनका उल्लेख किया है उन समस्याओं का उल्लेख किया है जो भौतिकी के क्षेत्र में विद्यमान है वे कहते हैं कि इन समस्याओं का समाधान तब तक नहीं होगा जब तक एक मौलिक समस्या का समाधान नहीं हो जाता है लिंकन वार्नेट की दृष डिश्क, दृष्टि में वह मौलिक समस्या क्या है लिंकन वार्नेट एक वैज्ञानिक है वे विज्ञान पर कालम लिखा करते हैं वे कहते हैं कि मौलिक समस्या यह मनुष्य ही है मैन इज हिज ओन ग्रेटेस्ट मिस्ट्री वे कहते हैं कि मनुष्य के साथ एक बहुत बड़ी विडंबना है वह विडंबना क्या है वह यह है कि मनुष्य जिस मन के सहारे संसार की सारी चीज़ों को जानने की इच्छा करता है वह उस मन को कभी जानने की इच्छा नहीं करता कि मन क्या है यही विडंबना उसके साथ है कितनी सटीक बात कह दी मैं अपने इस मन से दुनिया को जानने का प्रयास कर रहा हूँ मन ही ज्ञान का प्रथम औजार है पर कभी मैंने यह सोचने की चेष्टा नहीं की कि मन का स्वरूप क्या है यह औजार जो काम करता है वह कैसे करता है लिंकन बॉर्नेट अपनी दृष्टि से बात रख रहे हैं और केनो परिषद में आध्यात्मिक की दृष्टि से बात रखी गई है यहाँ पर शिष्य पूछता है कि आखिर वह तत्व क्या है जिसकी इच्छा से और जिससे प्रेरित होकर मन अपने विषयों की ओर जाता है उसका जो उत्तर दिया गया है वह उत्तर भी वैसा ही अद्भुत है जैसा कि प्रश्न है जैसा शिष्य उसी प्रकार के गुरु उन्होंने उत्तर में कहा स्रोत्रस्थत्रम मनसो मनो यचम सऊ प्राणस्य प्राण चक्षुषु चक्षु। अतिमुच्य धीरा प्रेत्यास्म लोकादृता बवंती ऋषि ने उत्तर में कहा क्या कहा जो कान का भी कान है मन का मन है वाणी की भी वाणी है प्राण का प्राण है आंखों की आंख है ऐसा जानकर धीर पुरुष इस इस्लोक से विदा लेने के बाद अर्थात मृत्यु के पश्चात अमर हो जाते हैं यह उत्तर है अब प्रश्न और उत्तर में संबंध कहाँ पर है शिष्य ने पूछा था कि किसकी प्रेरणा और किसकी इच्छा से मन अपने विषयों की ओर जाता है तो उत्तर दिया कि मन का एक मन है और उस मन की प्रेरणा और इच्छा से यह मन अपने विषयों की ओर जाता है एक कानों का कान है उसकी इच्छा से ये कान अपने विषय की ओर जाते हैं आँखों की भी एक आँख है जो इन आँखों को देखने की प्रेरणा देती है ऐसा यहाँ पर अर्थ ध्वनित होता है अब इसको समझा कैसे जाए आँखों की आँख है तो वह आँख कहाँ है आँख के भीतर ही होगी यदि कोई कानों का कान है तो कान कहाँ है वह कान तो बाहर दिखाई देता है यदि कान का एक और कान हो इसका तात्पर्य है कि वह भीतर ही होगा इसी प्रकार प्राणों का प्राण वह प्राण भीतर ही होगा हम इस ढंग से इसको समझ सकते हैं जैसे हम कठोपनिषद में पढ़ते हैं वहाँ पर एक साधक निश्चय कर रहा है पहले तो दोष देता है स्वयंभू को जो स्वयंभू अपने आप उत्पन्न हुआ है स्वयंभू का तात्पर्य ही यही है कि जिसको किसी ने नहीं बनाया जो अपने आप पैदा हो गया तो यह जो साधक है स्वयंभू को दोष दे रहा है पर खानी व्यतीर्ण स्वयंभु तस्मा पर नातरात्म कश्चिधी प्रत्यगात्मा नैच्छत आवृत्तचक्षु अमृतत्वन्